नमस्कार मैं हूँ हिबावा आपकी प्यारी इलाइची छत पर है आप सुन रहे हैं मुझे ऑप्शन रहो, रहो। इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और हर शनिवार को हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं और बातें करते हैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और चंगा होंगे क्योंकि आपके लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं और इसमें हम लोग बातें करते हैं ख़ास करियर रिलेटेड बातें किसी भी ट्रेड के बारे में बातें करते हैं कभी कभी हम लोग लैंग्वेज के बारे में बातें करते हैं कभी कभी हम स्किल्स के बारे में बातें करते हैं कभी टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं तो आशा करता हूँ आप सभी अलग अलग विषय को सुनकर अपने आप को अपग्रेड भी करते होंगे और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक आती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपने करियर को डिज़ाइन भी करते होंगे थोड़ा सा आपको मदद भी मिल जाता होगा अलग अलग एक्सपर्टीज़ को हम लोग बुलाते हैं जो अनुभवी हैं उनसे हम लोग बातें करते हैं ताकि आपको सीधी सीधी बातें बहुत ही सरल अपनी भाषा में आप उन सभी चीज़ों को समझ पाएं तो आइए आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन को सजाने के लिए हमारे साथ शैला जी हैं जो इंदौर से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना करियर हिंदी में किया है और हिंदी लिटरेचर में उन्होंने सेवा दी है और हिंदी की विशेष व्याख्याता है तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज हिंदी लैंग्वेज में अपना करियर कैसे बना सकते हैं वो सारी बातें हम उनसे करेंगे तो आप सभी की तरफ से शैला जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी आ, मैं शैला अजबे सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार शैला जी मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से हमारे सभी श्रोता मित्र पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में ज़रूर बताइए मैं हिंदी शिक्षिका बनी ये मेरी रुचि के कारण मैं यहाँ तक पहुँची और बचपन से मेरा हिंदी के प्रति विशेष रुझान रहा विशेष रूप से मेरी शिक्षिकाओं ने जो मुझे हिंदी के प्रति रुचि जागृत की तो धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकृष्ट होती गई और अंत में मैं एक हिंदी शिक्षिका के रूप में ही अपना पूरा कार्य किया और शिक्षिका के रूप में मेरा योगदान जो मैं समाज के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के लिए और अपने वातावरण के लिए जो मैं कर सकी वो मैंने पूर्ण किया है मेरा बचपन अनेक स्थानों पर बीता प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा छिंदवाड़ा इसके बाद माध्यमिक शिक्षा जबलपुर में और उसके बाद जो पूरी शिक्षा इंदौर में हुई विशेष रूप से मैं कसूरा ग्राम से जुड़ी रही और मेरा बचपन भी यहाँ काफ़ी बीता प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं पर हुई उसके बाद मैं अन्य जगहों पर रही और दसवीं के बाद से सारी शिक्षा मैंने इंदौर में ली मालो कन्या विद्यालय में मैंने ग्यारहवीं पास की उसके बाद मैं कस्ूर ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट से मैंने बीएचएससी किया और इसके पश्चात बीएड किया और भोपाल में मैंने अपनी सेवाएँ दीं और उसके बाद विवाह के पश्चात उन्नीस से मैं कस्ूरा में ही रही यहाँ पर जो बाल सेविका ट्रेनिंग चलता था उनमें विभिन्न प्रांतों की जो सेविकाएं आती थीं उनको हिंदी सिखाने का काम मैं करती रही और फिर सन 78 से यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है चौथराम ट्रस्ट जिसका एक विद्यालय प्रारंभ हुआ था सन उन्नीस में तीरथ बाई कलाचंद प्राथमिक विद्यालय उसका प्रारंभ मैंने किया मेरे साथ और भी अन्य शिक्षिकाएँ थी जहां मैंने ग्यारह वर्ष तक सेविकाएँ दी और हिंदी वहां मैं पढ़ाती रही तब वो मिडिल स्कूल हो गया था और सन उन्नीस सौ में मैं फिर केंद्रीय विद्यालय में संगठन में आ गई और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी उदयपुर और उदयपुर में करीब पाँच साल रही, मैं रही जहां मैं Uh, सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो uh, व्याख्याता पद पर हुई जिसमें मैंने सीनियर क्लासेस 11, 12 के लिए शिक्षा देना प्रारंभ किया और 1913 में मैं वहाँ से रिटायर हुई करीब 25 साल मैंने अपनी सेवाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन को दी विभिन्न स्थानों पर रही उदयपुर उदयपुर फिर उसके बाद निपानगर जहाँ बहुत बड़ी पेपर मिल है उसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय देवास जहाँ हमारा नोट प्रेस है और उसके बाद इंदौर और इंदौर से मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुई मुझे बहुत सारा काम करने का मौका मिला विशेष रूप से हिंदी में शिक्षण करने का शिक्षा देने का और इसके साथ साथ नई बात जो मैंने सीखी वो कंप्यूटर और कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देना ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई बात थी लेकिन मैंने कोशिश की और उसमें अच्छे से अच्छा काम करने का कार्य मैंने किया इसके साथ साथ बच्चों को हिंदी के साथ साथ हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने का काम मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए किया कि बच्चों में हिंदी के प्रति जो रुचि कम होती है उन्हें लगता है बहुत कठिन विषय है लेकिन उसे कैसे सरल बनाया जाए कैसे उसे रुचिकर बनाया जाए उसमें पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कैसे थोड़ी सी जागृति दी जाए ये ये कार्य मैंने किए हैं शला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हिंदी के प्रति आपका जो प्यार है स्नेह है वो बच्चों को पढ़ाते हुए आपने उसमें काफ़ी चेंजेस किया बच्चों को हिंदी के प्रति आकर्षण हो इसके लिए आपने उसमें काफ़ी जो है पढ़ाते वक्त या फिर उसको सिखाते वक्त काफ़ी कुछ आपने नई नई चीज़ें एक्टिविटीज उसमें जोड़ने की कोशिश की और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबा आपका सफ़र हुआ अभी रिटायर होकर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे विद्यार्थी मित्र अगर लैंग्वेज में करियर करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में कैसे आगे बढ़ें या लैंग्वेज में करियर बनाने के लिए कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर किए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में लोगों की रुचि कम है लेकिन उसे हम आगे बढ़ाने के लिए उसमें रुचि डेवलप करने के लिए उसे करियर के रूप में चुनने के लिए भी एक ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई हैं जिनमें हिंदी अनिवार्य होती है और हमारा देश जो हिन्द भारत देश है उसकी मुख्य भाषा हिंदी है भले ही प्रांतीय प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन फिर भी हिंदी मुख्य भाषा होने के कारण इसकी आवश्यकता हर जगह है तो वहाँ क्योंकि मेरे पास भी कई बार ऐसे बच्चे आते हैं कि हमें ये परीक्षा देनी और ये इतना कोर्स है ये हम हम जब पढ़ते थे मैडम तब हमने आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया बार बार कहती थी कि ये इसको ध्यान से पढ़ो विशेष रूप से व्याकरण तो वो व्याकरण भी अभी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर जगह पूछा जाता है तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने बच्चे मेरे पास आते थे तो ये मुझे लगा कि नहीं ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी में विशेष रूप से सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक जरूरी होता है लेकिन ये जरूरी है कि जो पढ़ाने वाला है उसे उसका पूरा अच्छे से ज्ञान हो क्योंकि व्याकरण हिंदी व्याकरण जो है वो अंग्रेजी व्याकरण से कठिन है तो जब तक हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर ना हों तब तक हम भी बच्चों को वो चीज़ समझा नहीं सकते हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा तो इसलिए बहुत अच्छे से हम भी समझें और बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप और एक अच्छे व्याख्याता बन सकते हैं यदि आप में योग्यता है तो आप कवि लेखक बन सकते हैं अभी आप देखते हैं बहुत सारे दूरदर्शन केंद्र खुल गए हैं आप उसमें अपनी सेवाएँ हिंदी आप हाँ न्यूज़ रीडर के रूप में या अन्य कई कार्यक्रम वगैरह देख दे सकते हैं क्योंकि कई बार हम उस पर भी सुनते हैं बहुत गलत गलत जैसे कंप्यूटर के माध्यम से भी जो ऑप्शंस आते हैं लिखे हुए आते हैं वो सब कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं तो थोड़ा सा हम उसमें ध्यान रखते हुए हिंदी यदि जानकार व्यक्ति इस फील्ड में काम करेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से प्रजेंट होंगी तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा उसको कैरियर में अभी तो आप कैरियर के रूप में अभी चुने तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसकी जानकारियाँ इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं सब आप पता कर सकते हैं व्याख्याता तो आप बन ही सकते हैं और एक इसमें हमें अपना गर्व महसूस होता है कि हम अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कितना भी हुआ तो हम बोलेंगे हिंदी ही तो ये हमारे लिए तो सीखनी तो होगी ही भले ही अंग्रेजी कितनी भी अच्छी सीख लें लेकिन हर कोई तो उस क्षेत्र में नहीं जा सकता हिंदी को तो अपनाना ही पड़ेगा तो उसे हम अच्छे से क्यों ना अपनाएं उसे अच्छी तरह सीखने का प्रयास क्यों ना करें केवल रोजी रोटी के रूप में नहीं अपनी अपनी चीज़ समझकर कर ये हमारा अपना है क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारी भाषा हिंदी है ये हमें सीखना ही चाहिए और कैरियर के रूप में भी हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं हम वो ले सकते जी शैला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि भाषा में जिस तरह से हमें करियर बनाना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मुख्य था आपने बताया कि ग्रामर जो है हमारा वो आपकी अच्छी हो जानी चाहिए एक बार आपने ग्रामर प्रैक्टिकली समझ लिया तो फिर बाद में आपको दिक्कतें नहीं आती हैं आप इसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे वेज़ हैं बहुत सारे तरीक़े हैं आप इस समझने के लिए ट्यूशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके अपने क्लास टीचर से भी आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसमें अच्छा करियर आप बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा शैला जी जैसे करियर हम लोग हिंदी लिटरेचर या किसी भी लैंग्वेज में हम लोग अपना करियर बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मुख्यतः हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे हम अपना करियर इसमें अच्छा बना सकते हैं और कहाँ से हमारी शुरुआत हो सकती है कहाँ uh, कहाँ हमें जॉब्स मिल सकते हैं किसकी जगह पे हमारी इम्पॉर्टेंस है वो थोड़ा सा बताइए हिंदी में कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले तो उस भाषा के प्रति आपकी रुचि ये बहुत ज़रूरी है और रुचि वो कब आपकी विकसित हो रही है ये भी महत्वपूर्ण है मुझे तो याद आता है कि मैं जब आठवीं में थी तो मुझे एक जो शिक्षिका हिंदी पढ़ाती थी बहुत सुंदर थी वो तो मुझे आकर्षित करती थीं लेकिन उनकी भाषा इतनी मीठी और इतनी व्यवस्थित और इतने स्पष्ट कि उनकी बात हम तक पहुंच जाए वो मुझे बहुत ही आकर्षण लगा तो आपका व्यक्तित्व इस चीज़ को बहुत प्रभावित करता है आपकी भाषा बोलने का तरीका आपकी आवाज़ की मिठास और आपकी बात दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता ये सब चीज़ें ये सब विकसित करना होगा और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा म्यूज़िक का भी रहा नृत्य के प्रति भी मेरा आकर्षण रहा नाट्य के प्रति भी आकर्षण रहा तो मैंने इन सब विधाओं को साथ में लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है यदि आपकी इन सब में भी रुचि है तो आप बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चल सकते हैं यदि आपके पास गायन की प्रतिभा है तो आप कविताओं को गा बच्चों को आकर्षित कर सकते हैं यदि आपके पास नाट्य प्रतिभा है तो आप हाव भाव से उनको बता सकते हैं नृत्य प्रतिभा है तो आप उनको नृत्य शैली में भी बता सकते हैं मैं बच्चों के सामने इन सब चीज़ों को रखती थी इसी रूप में रखती थी तो बच्चे सोचते थे ना मैडम तो निसंकोच हमारे सामने नृत्य भी करके बता देती हैं हाव भी बता देती हैं गाके भी बता देती हैं तो वो भी वो कोशिश करते थे तो कहते हैं मैडम आपका जो तरीका है वो हमने और किसी से किसी में नहीं देखा इसलिए वो इन इस सब चीज़ों को सीखते थे तो यदि आप और प्रतिभाएँ हैं लेखन प्रतिभा है और कुछ नया नए नय तरीके से बच्चों को बताने की प्रतिभा है तो भी आप उसमें योग्यता हासिल कर सकते हैं दूसरी बात अभी अब कंप्यूटर का ज़माना है और हिंदी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आप हिंदी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेसन्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं चित्रों के माध्यम से भाषण बोलकर उसमें कुछ लिखकर और उसके साथ कुछ आवाज़ें देकर बहुत बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हमने सीखा हम तो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वो सब चीज़ें काफ़ी छूट गई हैं लेकिन आप तो अभी नए जमाने में नई चीज़ें और आती जाएंगी आप उन सबको ऐड कर सकते हैं उन सब के माध्यम से नए नए क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं आप सिखाते हैं एक चीज़ और वो चार चीज़ें सीख जाते हमको भी सिखाने लगते हैं तो यदि आप में कोई प्रतिभा बच्चों का कि आप कुछ अलग कर सकते हैं तो बच्चे आपको ज़रूर बताते हैं तो हम उसको अपने में भी ऐड कर सकते हैं अपन खुद जोड़ सकते हैं तो इस तरह से आप अपने आप को विकसित करते चले जाते हैं और जब आप आगे भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं हिंदी में कुछ एमएम ए वगैरह करना चाहते हैं तो उनमें बहुत सारे अलग अलग जो विषय हैं उन विषयों की गहराई में जाएं। उसको पूरी तरह से आत्मसात करें तब आपकी भाषा विकसित होती है उसके साथ साथ आप यदि लेखन कार्य शुरू कर लेते हैं छोटी छोटी पत्रिकाओं में कुछ आप देते रहते हैं तो आपकी लेखन प्रतिभा भी बढ़ती है कविता यदि लिखना चाहें तो आप एक अच्छे कवि के रूप में भी विकसित हो सकते हैं तो ये ये जो हैं ज़रूरी नहीं आप कहीं नौकरी करें लेकिन आप अपने अपनी रुचि से अपने स्वतंत सुखाए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं रोज़गार तो आपको मिलेगा ही यदि आपने ये सब चीज़ें डेवलप की तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे मार्ग हैं जहां से आप जाकर अपने रोजगार को तलाश सकते जी शैला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। किस तरह से हम अपने लैंग्वेज में अपना करियर को विकसित कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग टिप्स आपने बताए हैं और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो शैलाजी आपका पसंदीदा कोई गीत हो क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते वक्त इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहें तो एक हाथ गीत जो आपका पसंदीदा है वो हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाइए Uh, मेरा पसंदीदा गीत जो बचपन से है है तो बच्चों के लिए बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो शुरू से पसंद करती हूँ एक मंगल गीत है ज्योति कलश छल के जो चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार, नमस्कार, मैं हूं क्राइम पेट्रोल का का आप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो, रहो। मुस्कुराते ब्रेक के बाद सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑफ्सन इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान शैलाजी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और हिंदी लिटरेचर में उन्होंने काम किया बहुत समय से अब आगे बढ़ते हुए मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हिंदी की बात करें या फिर हिंदी के करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है हमें बहुत ही अनकॉमन लगता है कि भाई हिंदी में क्या हो सकता है ऐसे कई विचार हमारे युवा में आता है तो उस विचारों को कैसे आप खारिज कर सकते हैं और हिंदी के प्रति जो आपका प्रेम है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये बात तो बिल्कुल सच है कि हिंदी के प्रति बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि अरे हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है बहुत मैडम इतना सारा कैसे लिखेंगे इतना लिखना है इतना लिखना है तब आप इतने से नंबर देती हैं मैंने कहा नहीं आजकल ऐसा नहीं है आजकल तो हिंदी में भी हंड्रेड में से हंड्रेड नंबर मिल जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है तो बच्चों में रुचि कैसे डेवलप करना है जब मैंने आपको बताया इतनी सारी बातें हैं नृत्य है संगीत है आ, हाँ इन सब चीज़ों के माध्यम से नाट्य है आप बच्चों में ग्रुप एक्टिविटी दे दीजिए इतने खुश हो जाते हैं मैंने ऐसे किए हम लोगों के यहाँ तो प्रोजेक्ट का जो केंद्रीय विद्यालय में था कि प्रोजेक्ट देना है तो प्रोजेक्ट हम लोग उनको इस तरह से देते थे कि ये पाठ है कविताओं का पाठ है ये कविता वाला पाठ है आप इसको एक्ट करिए आप नाट्य रूपांतर करिए वो खुद ही डायलॉग बनाते खुद ही टेक्ट करते और उनके उस पर मार्किंग होती थी यदि कोई कहानी है तो चलिए आप इसका नाटक बना लीजिए तो इस तरह से वो रूपांतरण की प्रक्रिया भी उनको आती थी और समझ में आता था, था कि कविता है तो हम उसको कैसे डायलॉग बनाएँ कहानी है तो उसमें हम कैसे डायलॉग बनाएँ तो ये सब चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं तो ये बहुत सहायक होती हैं भगवान ने मुझे ये सब चीज़ें प्रदान की तो मैंने इसका बहुत उपयोग किया और दूसरी बात अभी तो कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसान हो गया अभी कंप्यूटर मतलब आपको इंटरनेट में इतनी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी जो आपसे लेसन से, से रिलेटेड भी होंगी और लेसन आपके जो लेसन है उस पर भी आप आधारित बना सकते हैं बच्चों को आप दिखा सकते हैं आज अगर लिटरेचर में हम लोग हिंदी लिटरेचर में मास्टरी करते हैं तो कौन कौन सी जगह हमारी पोस्टिंग हो सकती है कहाँ कहाँ में जॉब लग सकती हाँ अभी तो देखिए उसके हिंदी के साथ आप और भी कोई लैंग्वेज ले लेते हैं तो आप अनुवाद वाली हाँ ट्रांसलेशन वाली जो प्रक्रिया है उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं हिंदी भाषा के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उसमें भी आप अपनी सेवाएं देख सकते हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ तो हिंदी का महत्व है ही और इसमें बाहर जाने के भी बहुत चांसेस आप विदेशों में भी जा सकते हैं यदि आप ट्रांसलेटर हैं अनुवादक हैं या आप रिटर्न में या औरली जो भी सेवाएं दे सकते हैं और दूसरा आपके लिए बहुत सारे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल भी हैं अभी नवोदय हैं आपके कैट के स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय हैं और स्टेट के भी स्कूल होते हैं वहाँ आप अपने स्कूल में सेवाएं दे सकते हैं बच्चों में रहने की आपकी रुचि हो और कॉलेज में यदि आप और अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं मास्टर डिग्री के बाद आप डॉक्ट्रेट कर लेते हैं एम कर लेते हैं तो ये सब सेवाएँ आप विश्वविद्यालय स्तर पर दे सकते हैं और आप अपनी रुचि से अपना अपना खुद का भी आप कोई आ, कोचिंग सेंटर खोल लीजिए जहाँ केवल हिंदी ऐसे तो मैं आजकल कहीं नहीं देख रही हूँ लेकिन आप केवल स्पेशल हिंदी के लिए भी आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहाँ हिंदी विषय से संबंधित जरूरत पड़ती होती है जॉब मिलते हैं सब जगह आप अपने रोजगार तलाश सकते हैं शैला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस किस जगह पे हिंदी लिटरेचर के साथ जुड़ आप विदेश देश सब जगह आप काम कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहशरत यही है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं शैला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं बस एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए आप अच्छा काम करते हैं तो उसका आपको प्रशंसा भी मिलती है और लोग जानते भी हैं और ये मेरे साथ जो अच्छी बात हुई है, वो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि सन 2006 में मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन से विशेष अवार्ड मिला जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए होता है तो हिंदी क्षेत्र में आ, हिंदी शिक्षिका के रूप में अच्छा काम करने के लिए उस समय तत्कालीन माननीय जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री अच्छा। थे माननीय स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला तो ये मेरे लिए बड़ा ही गर्व की बात है धन्यवाद रमेश जी आपने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया अपनी बात कहने का थैंक यू शैला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और आपको सम्मानित किया हिंदी लिटरेचर में अपनी सेवा के लिए ये सुनकर भी हमें अच्छा लगा और चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले शनिवार इसी तरह कुछ नई बातें लेकर नए, बाते ले नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे और आप अपना करियर में अच्छा करें अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और शैला जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा सुनते रहो मुस्करा आते रहो